रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को रोहिताश्व गौड़ का प्यार भरा नमस्कार सलाम खवा गनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम हम लोग हर रविवार को एक बजे प्रेजेंट करते हैं और एक बजे आप सुनते हैं इस कार्यक्रम को जिसमें हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं अबाउ सिस्टी वालों को बुलाते हैं और ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिनके अंदर कुछ प्रतिभा हो और जिन्होंने अपने लिए समाज के लिए कुछ किया हो तो आज ऐसे ही कुछ विशेष खास व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होने जा रही हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में है जोगेश ईश्वर गर्ग जी जो एमएलए हैं और एक बार नहीं दो से. बार नहीं चार बार एमएलए रह चुके हैं और जालोर से हैं और राजस्थानी भाषा में काफी उनकी जो चर्चित भाषाएं आपने सुनी होंगी भाषण सुने होंगे उनकी कविताएं सुनी होंगी आज भी हम लोग उनसे कुछ कविताएं कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ उनके अनुभवों को सुनेंगे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है मधुबन रेडियो के सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार ओम शांति ओम शांति मैं जालोर से हूं मोल निवासी भैंसवाड़ा गांव है मेरा आहोर के पास में जी छोटे से गांव में पैदा हुआ और गांव में ही पढ़ा फिर आहोर में पढ़ा और उसके बाद दसवीं के बाद की सारी पढ़े मैंने प्राइवेट की अच्छा काम धंधा करते हुए <laughs> क्या बात बीच में आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षण कार्य भी किया फिर एल में नौकरी लग गई तीन साढ़े तीन साल वहाँ काम किया और फिर बैंक में मारवाड़ ग्रामीण बैंक में मैनेजर बना मैं और मैनेजर के रूप में साढ़े छः साल सेवाएं दी अच्छा बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और उसमें काम करते करते अ, मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ बैंक में जब मैं नौकरी कर रहा था तब जालोर विधानसभा क्षेत्र में उन्नीस में बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था और उस परिस्थिति में निर्दलीय को समर्थन देना पड़ा था हुँ हुँ। नब्बे में मुझे पूछा पार्टी वालों ने कि आप नौकरी छोड़कर आ सकते हो क्या मैंने कहा कि आदेश होगा पार्टी का और आवश्यकता है पार्टी को तो आ सकता हूँ बैकग्राउंड मेरा रहा है राजनीति का क्योंकि मेरे पिताजी फिफ्टी में भारतीय जनसंघ से जुड़ गए थे अच्छा और उन्नीस अच्छा। में इसी सीट से विधायक चुनाव लड़ चुके थे तो मैंने हाँ कर दी फिर पार्टी ने टिकट दिया मैंने नौकरी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मैं जालोर से पहली बार विधायक बना 1990 सौ नब्बे में हु। माने भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे उन्होंने मुझे मंत्री बनाया फिर 93 में तिरानबे में दूसरी बार चुनाव हुआ फिर मैं जीत के गया नाइन्टी एट में मेरे को टिकट नहीं दिया पार्टी ने अच्छा जिसको दिया उसको जिता के भेजा अच्छा अच्छा दो अच्छा। में फिर टिकट दिया फिर जीत गया मैं दो हजार में पहली बार हारा ओके और फिर 2013 में फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया जिसको दिया उसको फिर जिता के भेजा 18 <laughs> में पार्टी ने फिर अवसर दिया तो मैं इस बार ये चौथी बार विधायक हूँ और एक अलग तरह की राजनीति करने की मैंने कोशिश की जी जी जी तो राजनीति करने चुनाव लड़ने के लिए आम तौर पर लोग तरीके अपनाते हैं पैसा बांटो या दारू बांटो या अफीम खिलाओ या गुंडे पालो या वो सारी चीजें मैंने नहीं की जी जी और बिल्कुल सोच समझ कर नहीं की आ, कर नहीं सकता था इसलिए नहीं नहीं करना है यह सोच कर नहीं की और फिर भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ जी कि मैंने भले लोगों के भरोसे राजनीति की क्या बात है बाकी लोग कई लोग गुंडे लोगों के भरोसे बदमाश लोगों के भरोसे राजनीति करते हैं लेकिन मैंने भले लोगों के भरोसे राजनीति की और मुझे बहुत संतोष है भले लोगों ने साइलेंटली चुपचाप मेरा बहुत सहयोग किया बहुत साथ दिया बहुत आशीर्वाद मिला मुझे जनता का और मान सम्मान प्यार बहुत मिला जी हार जीत तो अलग बात है लेकिन लोगों को प्यार, तो बहुत, प्यार मिला। बहुत मिला आ, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप अपने फैमिली के बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है <laughs> परिवार में आ, मेरे पिताजी के हम दो बेटे और एक बेटी थे बेटी में सबसे छोटी बहन थी हमारी वो पाली में शादी हुई है और छोटा भाई मेरा बैंक में ऑफिसर था स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर जयपुर में दुर्भाग्य से छः साल पहले वो देहांत तो हो गया उनका और मैं हूँ मेरे फिर दो बेटे एक बेटी मेरे भी है हुँ, हुँ. और बेटे छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं बेटी भी पढ़ाई कर रही है अच्छा अच्छा और वो न, मास कम्युनिकेशन में, में एमए कर रही है पी कर रही है बैंगलोर से क्या बात है स्पेशली फोटोग्राफी में बहुत अच्छी फोटोग्राफर और स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर बनना चाहती है तो ये अभी तो है और बाकी छोटी मोटी खेती है मेरे गांव में पुश्तैनी जो पिताजी के हाथ की जमीन है उसमें खेती भी चल रहा है। चल रही है और जनता की सेवा भी चल रही है <laughs> इधर <laughs> मेरा घर में हमेशा पढ़ने लिखने का माहौल रहा मेरे पिताजी भी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो धार्मिक किताबें बहुत पढ़ते थे हुँ, हुँ, हुँ. और उस कारण से घर में पुस्तकों का माहौल रहा भक्त कवियों के पुस्तकें हमारे घर में रही वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत कविता का शौक लगा <coughs> कविता के बारे में जानकारी मिली <coughs> तो बचपन से थोड़े थोड़ी तुकबंदियाँ करनी शुरू की थी <coughs> सॉरी हाँ बाद में जाके वो थोड़ी सी और परिष्कृत हुई लघु कवियों से संपर्क हुआ अभी मैं पिछले दस साल से एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ राष्ट्रीय कवि संगम अच्छा अच्छा अखिल भारतीय संगठन है और उसमें देश पर के राष्ट्रवादी सोच वाले कवियों को हमने जोड़ा है क्या बात है तो उसका राजस्थान इकाई का मैं अध्यक्ष हूँ और उस नाते भी मैं उ, काम देख रहा हूं। और बीच में 2016 में राष्ट्रीय कवि संगम का राष्ट्रीय अधिवेशन यही शांतिवन शांतिवन में, हुआ में, हुआ में, था। में हुआ था <laughs> तीन दिन तक खूब धमा चौकड़ी हुई थी पूरे देश के लगभग छ कवि यहाँ पर कवि कवि छह के संख्या में मौजूद थे आ, 22 या 23 प्रांतों के लोग थे हम्म हम्म तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और शांतिवन ने शांतिवन ने भी और पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने हमको बहुत सहयोग किया सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराई लगभग निशुल्क उपलब्ध कराई उसके लिए मैं आभारी हूँ पूरे <laughs> ब्रह्मा कुमारी संस्थान का और मेरा ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा उन्नीस नब्बे से हो गया था मंत्री बना तब से आना जाना शुरू हुआ और इक्यानवे में जब पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जालोर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से सामने कांग्रेस से भूटा सिंह थे और इधर मैं था उस समय ब्रह्म कुमारी संस्थान से विशेष जुड़ाव मेरा हुआ और तब से लेकर अब तक बिल्कुल सक्रिय मेरा जुड़ाव है और बहुत अच्छी संस्था है अच्छे काम कर रही है भले लोगों की संस्था है और इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है भले लोगों की संस्था तो है ही भले लोग पैदा कर रही है सही बात है ये बात अच्छी बात है भले लोगों इसमें मैं कई कह, बार मजाक में भी कहता हूँ मैं और वो सीरियस बात भी है कि हम बाघों का संरक्षण कर रहे हैं मोरों का संरक्षण कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ एक संरक्षण और करने की ज़रूरत है भले लोगों का संरक्षण करो वो वो एक ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त होती जा रही है दुनिया दुनिया भर से तो उस दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी काम कर रही है कर रही है और राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसी संस्थाएं भी काम कर रही है तो ऐसी संस्थाओं का मैं आभारी हूँ और ऐसी संस्थाओं को जहाँ भी मुझे जुड़ने का मौका मिलता है मैं जोड़ता हूँ और जो सहयोग मेरे से बनता है वो मैं करता हूँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ <laughs> हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक सत्य का बोध हो रहा होगा क्योंकि आपने जो आखिरी में कहा कि भले लोगों की जो प्रजाति है वो लुप्त हो रही हैं ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि आज के समय में जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जो समझ रहे हैं जो चीज़ें हम लोग न्यूज़ या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मानवता का जो आ, सच्चा गुण है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया ये पता चल जाता है और हम लोग इन चीज़ों को देखकर सिर्फ आहें बरते हैं लेकिन उसके लिए काम करना या मुझसे ही वो काम शुरू हो जाए ऐसा कहीं प्रयास हम लोग नहीं करते फिर भी आ, कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस काम को कर रही हैं काफ़ी समय से कर रहे हैं जैसे आपने कहा ब्रह्माकुमारी संस्थान इन चीज़ों के लिए बिल्कुल कार्यरत हैं और निःशुल्क कार्य दे रही है मानवता को जिंदा रखने के लिए ताका जो सत्य देह है और सदगुण जो है व्यक्ति के अंदर कैसे लाया जाए कैसे राजयोग करके वो अपने आप को सशक्त बना सकता है मजबूत बना सकता है इस विषय को लेकर काफ़ी समय से काम कर रही हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा सर के साथ और मैं चाहूँगा कि एक कविता हो जाए क्योंकि आप काफ़ी समय से कविताओं को लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं लोगों के बीच में एक छोटी सी कविता उसके बाद एक छोटा ब्रेक लेते हैं मैं शुरू करूँगा एक गीत से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने एक बहुत अच्छी पहल की इस सफाई स्वच्छता के मामले में महात्मा गांधी के समय से स्वच्छता की बातें होती रही इस देश में जी पर मेरा अनुभव यह है कि जैसी स्वीकार्यता जन स्वीकार्यता इस समय मिली सरकारों ने बहुत आह्वान किए होंगे लेकिन स्वीकार्यता इस बार जो मिली वो पहले कभी नहीं मिली और इसलिए मिल गई कि मोदी जी ने अपने जीवन में खुद भी करके बताया खुद भी जो बातें बोलते हैं उन सब की उपालना करते हैं और मन की बात में हर महीने वो जो बातें बोलते हैं वो बहुत प्रेरणादायी होती है बहुत उपयोगी भी होती है ज्ञानवर्धक भी होती है तो उनके अभी लेटेस्ट उन्होंने जो तीन उद्देश्य तीन लक्ष्य जो भी उनको कहे हम जनता के सामने रखें उसको मैंने गीत गीत के रूप में परवाया है नहीं, नहीं, नहीं। और वो सरल सी भाषा में है सामान्यतः में ज़्यादा क्लासिक शास्त्रीय भाषा नहीं लिखता जन जन सामान्य की भाषा में लिखता हूँ तो मैंने लिखने की कोशिश की है देखिए आया है संदेश नया आया है संदेश नया आओ बनाए देश नया पहला बंद देखिए साफ सफाई की आदत हो कभी गंदगी करें नहीं साफ़ सफाई की आदत हो कभी गंदगी करें नहीं वक्त पड़े तो अपने हाथों मेहनत से भी डरे नहीं आओ अपचारों चारों ओर बनाए अपने चारों ओर बनाए आओ हम परिवेश नया आया है संदेश नया आओ बनाए देश नया दूसरा विषय जो मोदी जी बार बार हाईलाइट करते हैं पौधों को हम पेड़ बनाकर दुनिया को दें शुद्ध हवा क्या बात है पौधों को हम पेड़ बनाकर दुनिया को दें शुद्ध हवा पॉलीथिन ऐसी बीमारी जिसकी कोई नहीं दवा इससे बचकर रहना होगा आया है आदेश नया आओ बनाए देश नया और तीसरा जो विषय वो देते हैं समरसता का भिन्न भिन्न भाषाएं अपनी खान पान भी न्यारे हैं अलग अलग पहनावों में हम लगते कितने प्यारे हैं भिन्न भिन्न भाषाएं अपनी खान पान भी न्यारे हैं अलग अलग पहनावों में हम लगते कितने प्यारे हैं नफरत छोड़ें और जगाएं प्यार भरा आवेश नया आया है संदेश नया आओ बनाए देश नया तो ये मोदी जी के जो तीन सूत्र उन्होंने अभी हमको इस बार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को दिए उन तीन सूत्रों को मैंने सरल कविता में पिरोने का एक काम किया है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आपने कविता प्रजेंट किया आशा करताओं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद फिर वापस सर्जी से मिलेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबान 90.4 पॉइंट फोर एफ एम पर सलामी जिंदगी सुनते the <laughs> शार खान मैं क्राइम पेट्रोल में मेन पीआई का रोल करता हूं इंस्पेक्टर का और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुपन पर 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं जोगेश्वर गर्ग विधायक सर हमारे बीच में हैं जालौर से और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से उनका बड़ा प्यारा संबंध है और उन्होंने कहा कि बले लोगों की संस्था है और बले लोग बनाने का कार्य भी कर रही है तो ये उन्हें अच्छा लगा और इसी के साथ वो अपने आप को संस्था के साथ किसी भी रूप में चाहे कविताओं के साथ या फिर सम्मेलन के साथ या किसी भी विधा को देखते हैं जानते हैं समझते हैं तो वो अपना सहयोग अपना विशेष समय देते हैं और उपस्थित रहकर उन कार्यक्रमों का आनंद भी उठाते हैं तो वही आप आगे बढ़ते हुए मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे हमारे जीवन में आज जीवा साथी हैं और आज के समय में बहुत सारे विकल्प उनके पास है करियर को लेकर फिर भी उन्हें करियर चुनने के लिए क्यों प्रयास करना पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए अपने देश में रोजी रोटी प्राचीन काल से सरकारों पर निर्भर कभी नहीं कभी नहीं रही अपने आप में सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर होते थे हुँ, हुँ, हुँ। एक दूसरे को रोजगार गांव में ही मिल जाता था और परंपरागत रूप से भी और अपरंपरागत रूप से भी काम धंधा गांव में ही मिल जाता था और इतना मिल जाता था कि उनके वो भरण पोषण अच्छे से हो जाए लेकिन देश आज़ाद होने के बाद और उससे पहले भी अंग्रेजों ने सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज़ बढ़ाया आकर्षण पैदा किया देश आज़ाद होने के बाद जो हमारे जैसी सरकार आई हमारी जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं लोक कल्याणकारी सरकारें तो उन्होंने लोगों को ये आश्वस्त करने की कोशिश की कि हम आपका जीवन सुधारेंगे और उसमें से ये धारणा पैदा हुई कि हमको सबको रोजी रोटी रोजगार देना भी सरकार की जिम्मेदारी है और जिस तरह की शिक्षा पद्धति लागू हुई अपने देश में उसमें से लोग भी ऐसे ही निकले कि जो सरकारी नौकरी करने लायक ज्यादा बने और अपना काम धंधा करने लायक नहीं रहे नहीं रहे यहाँ तक कि जो घर का काम धंधा था उनका पुछते नहीं करते आए थे वो भी बंद हो गया छोड़ दिया भूल गए सीखा ही नहीं सीखा ही नहीं कई लोग ऐसे मेरे पिताजी बहुत अच्छे टेलर थे मैंने नहीं सीखा वो <laughs> पढ़ने में लग गया और पढ़ने के बाद जब 20 साल तक पढ़ने के बाद बी करने के बाद आदमी जब सोचता है कि अब मैं क्या काम करूँ तब तक वो अपना पुश्तनी धंधा दंद, भूल चुका होता है या सीखा ही नहीं होता है और फिर उसके बाद एक की विकल्प रहता है बीए पास हूं तो अब, अब नौकरी करनी चाहिए सरकार को मुझे नौकरी देनी चाहिए ये जो एक परिस्थितियाँ बन गई बना दी गई या बन गई, गई। दोनों में से एक गई। उसके कारण बेरोजगारों की एक फौज बढ़ती गई बढ़ती गई उससे निपटने के लिए मोदी जी ने जैसे आह्वान किया कि भाई आप आई, आई करने की बजाय आईटीआई टी आई करिए कम पढ़े लिखे हैं आठवीं पास है दसवीं पास है बारहवीं पास है उससे आगे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या एक बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं बना पा रहे हैं आप मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं है अत्यंत प्रतिभाशाली आप नहीं हैं एवरेज स्टूडेंट है मेरे जैसे तो क्या करेंगे तो आईटीआई करिए कोई भी धंधा सीखिए डीजल मैकेनिक बनिए इतनी लाखों की संख्या में गाड़ियाँ आपके आसपास दौड़ती है उनको मैकेनिक की जरूरत होती है वो धंदा सीखिए या आप इलेक्ट्रिक फिटर बनिए घर घर में बिजली का काम है आजकल तो उन लोगों की जरूरत पड़ती है लोगों को और उनको लोग नहीं मिलते या प्लम्बर बनिए पानी के जो फिटिंग का सिस्टम है उसको समझिए या और कोई भी जो जो काम आप कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे जिसमें आपकी रुचि है जिसमें आपका दिमाग चलता है जिसमें आपके हाथ चलते हैं वो काम धंधा आप सीखिए आईटीआई टी आई से बाकायदा उसकी ट्रेनिंग लीजिए सर्टिफिकेट लीजिए दो साल तीन साल जैसा भी कोर्स है वो वो करिए और कंप्यूटर का काम आप सीखिए कंप्यूटर में आजकल बहुत काम है बहुत धंधे तो वो सारा करके यदि आप करने बैठेंगे तो आप आराम से अपना घर परिवार चला सकते हैं ये कंसेप्ट मोदी जी ने देने की कोशिश की है। और काफ़ी हद तक चला भी है और अब जैसे कंप्यूटर जब आया था तो मैं बैंक में था हम लोग जो बैंक कर्मचारियों की यूनियन होते थी एसोसिएशन होते थे वो लोग कहते थे कंप्यूटर आएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे पर आज मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे गाँव में दो दो तीन तीन ई मित्र केंद्र खुले बैठे हैं कंप्यूटर के कारण और वो अच्छा कमा रहे हैं तो जहां कंप्यूटर ने कुछ लोगों को बेरोजगार किया होगा तो कई लोगों को रोजगार भी दिया है। तो पुराने ट्रेडिशनल रोजगार खत्म हुए हैं तो नए अलग तरह के टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार पैदा भी हुआ तो हमको सिर्फ मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा सिर्फ सरकारी नौकरी पर फोकस मत करिए यदि आप बहुत मेरिटोरियस है और बहुत अच्छी हाई मेरिट में जा सकते हैं और हाई कंपटीशन देकर आप सेलेक्ट होने की हिम्मत और हैसियत रखते हैं तो जरूर जाइए अन्यथा सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत विकल्प है और एक बहुत एक रोचक तथ्य मैं युवाओं की जानकारी में लाना चाहता हूं <laughs> आ, सरकारी नौकरी एट ए टाइम कितनी होती है एक प्रतिशत लोग सरकारी नौकर होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब मिलाकर जितने लोगों को नौकरियां देते हैं उनकी संख्या कुल आबादी का एक प्रतिशत है hmm. और उस एक प्रतिशत का परिवार को साथ जोड़ लें तो पाँच प्रतिशत पाँच प्रतिशत आबादी सरकारी नौकरी के भरोसे है बाकी पंचानवे प्रतिशत आबादी को अपने रोज, रोज, <laughs> रोजगार चलाने के लिए रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार के नौकरी के अलावा काम ही ढूंढने पड़ते हैं और ढूँढते हैं लोग कोई भूखे तो मरते नहीं है ढूंढते हैं है। कोई अच्छा ढूंढ पाता है कोई कम कम ढूंढ पाता है तो यदि पहले से ही हम अपना लक्ष्य तय कर लें कि हम बहुत मेरेटरिस्ट नहीं हैं और सरकारी नौकरी पाने में जितना कंपटीशन है वो हम नहीं कर पाएंगे पूरा उसको फेस नहीं कर पाएंगे तो पहले से हम अपनी रुचि के अनुरूप आपकी योग्यता आपकी रुचि उसके अनुरूप यदि आप काम पहले से ढूँढ लेंगे कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा कमा अपने परिवार को पाल पोस सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है पचानवे प्रतिशत लोग बिना सरकारी नौकरी के जी रहे हैं अच्छे से जी रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग अच्छे से जी रहे हैं तो ये एक सोच हमारी बदलने की आवश्यकता है जी जी आ, न, सरकार को अब नौकरियाँ देनी चाहिए सरकार को आवश्यकता भी रहती है कर्मचारियों की लेते भी हैं वो लेकिन फिर भी बहुत सारी पोस्टें भी उन्होंने बर दी है पूरी पोस्टें भी बर दी तो भी एक डेढ़ प्रतिशत से ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाएंगे, नहीं। बाकी लोगों को दूसरे धंधे सीखने ही पड़ेंगे करना ही पड़ेंगे इस तथ्य को हम समझें स्वीकार करें और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा तो ये एक कॉन्सेप्ट है सोचने का मैंने रखा <laughs> है युवाओं के सामने और व्यावहारिक धरातल पर मैंने रखा है और बाकी सरकारें अपनी कोशिश कर रही थी उद्योग धंधे लगवाना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले आ, व्यापार को बढ़ोतरी देना प्रोत्साहन देना तो वो सारा सरकार अपनी जगह करती है जी जी दूसरा जो है खेती एक बड़ा व्यवसाय होता था हमारे यहाँ खेती नहीं, और पशुपालन भारत में बड़ा व्यवसाय होता था नहीं, और नहीं, कहते हैं कि हम अस्सी से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर होते थे या पशुपालन पर निर्भर होते थे ये दोनों धंधे एक दूसरे के पूरक हैं दुर्भाग्य से पिछले कोई दस बीस पच्चीस तीस साल चालीस सालों में खेती अन उत्पादक धंधा बन गया हुँ, हुँ, हुँ। खेती में से प्रॉफिट नहीं निकल रहा है तो उसको लेकर भी मोदी जी ने अप, अपना एक नया कॉन्सेप्ट रखा है कि कृषक की किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए तो उसके लिए भी उन्होंने कई प्रयोग किए हैं कई योजनाएँ चलाई है ताकि किसान अच्छी खेती करे उसी ज़मीन में उसी पानी में क्या बोना क्या नहीं बोना वो उसको बताया जाए मृदा परीक्षण से जल परीक्षण से और कौन सी फसल तुम्हारे ठीक रहेगी वो बताया जाए फिर ये जो ये जो आ रहे हैं वो लगते हैं पॉली हाउस नहीं, नहीं। उसके माध्यम से जो खेती कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी कमाई हो रही है नई तरह की फसलें बो रहे हैं जिसकी दुनिया में डिमांड है हम ट्रेडिशनल उसमें पड़े हुए हैं और दुनिया दूसरी चीज मांग रही है तो वो भी सरकार बता रही रही है है सरकार बता अभी परसों ही मैं एक कार्यक्रम में गया था कल ही तारीख को मृदा परीक्षण दिन जी था जी पूरे विश्व विश्व मृदा दिवस सोयल कार्ड का भी था उस पर मैं गया था तो वहाँ भी बहुत सारी बातें सामने आई तो यह भी एक तरीका है कि खेती को थोड़ा सा अपन तरीका बदल के करें पुश्चनी हमारा तरीका और आधुनिक तरीका दोनों मिला करें तो उसमें भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं ये मैं समझता हूँ कि आ, अपनी आय बढ़ाने के लिए और अच्छा न, सुखी जीवन जीने के लिए आय होना आवश्यक है आय बढ़ाने के लिए जो जो प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए नए प्रयोग करने से हिचकना नहीं चाहिए वहाँ को <laughs> जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारी युवा साथियों को जो सवाल मैंने पूछा सर से जोगेश्वर गर्ग जी हमारे साथ हैं विधायक हैं और चार टाइम से विधायक रहे हुए हैं और काफ़ी अच्छा एक अनुभव उनके पास है इसलिए मैंने पूछा युवाओं को देखकर आपको क्या लगता है तो आज विकल्प बहुत हैं टेक्निकल चीज़ें भी हमारे बीच में बहुत सारे आ गए लेकिन उसके बावजूद भी हमें नौकरी तलाशनी पड़ती है तो ये एक विकल्प हमने सोचा कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए तो यहाँ पर सरकारी नौकरी की बात आती है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया दूसरा है हमारे पास जो एक बहुत अच्छा जो मार्केट हमारा है वो है खेती लेकिन उसमें आजकल जो सिचुएशन है कि खेती में आमदनी नहीं हो रही है ये सभी की समस्या है और सभी लोग इसी वजह से वहाँ से डाइवर्ट हो रहे हैं तो एक और तरीका हो सकता है कि जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर युवा होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन चीज़ों को फिर से रिवाइव करें उसके ऊपर सोचें मनन करें चिंतन करें और लोगों को कैसे खेती के द्वारा अच्छा इनकम मिल सकता है इसके बारे में आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको एक नया सपना जो है भारत का पूरा भी कर सकते हैं और रोजगार नए भी ईजाद कर सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा काम हमारे बीच में है अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें जो चीज़ें कई बार होता है ना कि हमारे घर का ही मशीन बंद है और हम दूसरे मशीनों को खरीदने के लिए पैसे जुटा रहे हैं तो उससे अच्छा यह होगा कि आपका जो बंद मशीन है उसको किस तरह से ठीक करके चालू किया जाए जिससे आपका इनकम भी शुरू हो जाएगा जल्दी से और इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा तो ये चीजें हैं कि हम लोग जो हमारा खेती हैं उसको हम लोग ठीक कर लें और उससे इनकम शुरू कर दें जो आज नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है पॉलियोस वाली बात सर ने बताई है इस तरह की कई छोटी बड़ी चीजें हैं उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं एक बड़ी चीज टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस के बारे में एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ जी जी स्वागत है आजकल बड़े शहरों में ओला टैक्सियाँ ओला टैक्सियाँ चल रही हैं है। ये कॉन्सेप्ट कोई बीस बाईस साल के एक लड़के ने किया ऐप बनाया और ऐप के माध्यम से उसने घर बैठे लोगों को टैक्सी बुक करने की सुविधा दी आज पूरी दुनिया में उसके न, उसके माध्यम से गाड़ियां चल रही है खुद के पास एक भी गाड़ी नहीं होने के बाद भी वो लाखों गाड़ियों का मालिक है नुँ। नुँ। और लाखों गाड़ियों के द्वारा होने वाली कमाई में उसका हिस्सा है नुँ। नुँ। और खूब कमा रहा है वो ऐसे ओवायो होटल बुकिंग का नुँ। नुँ। एक ऐप बनाया होटल खाली पड़ी रहती थी बहुत सारी होटलें खाली पड़ी रहती थी उनको ग्राहक नहीं मिलते थे और लोगों को अच्छी होटल नहीं मिलते थे अब आदमी घर से निकलने से पहले अपनी होटल बुक कर लेता है उस ऐप के माध्यम से और होटलों को भी ग्राहक मिल गए ग्राहकों को अच्छे होटल मिल गए और उस आदमी को घर बैठे कमाई मिल गई ये सब टेक्नोलॉजी आधारित काम है एक दस बाय दस के कमरे में बैठ के वो काम कर रहा है और करोड़ों कमा रहा है सही तो बात है इस तरह और काफी के लोगों को हम भी ढूंढ सकते हैं काफी लोगों को इनकम हाँ, भी दे रहा है हाँ लोगों को भी रोजगार में और खुद भी कमा रहा है मुझे ऐसे तो कई काम ढूंढे जा सकते हैं यदि हाँ। युवा थोड़ा सा इनोवेटिव माइंड हो तो यूज़ कर सकते हैं खेती में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं आप उनका जो है एप्लीकेशन के माध्यम से वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं और, हाँ और कम कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है क्योंकि कई बार ये चीजें जो है लोगों तक नहीं पहुँचती और लोग उससे दूर हैं इसीलिए जैसे कि आपने ये सारी चीजें ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ एक अच्छा विकल्प उनके सामने रखा और घर वो उन चीजों का आनंद उठा रहे वैसे ही हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक वरदान साबित हो सकता है, जो जो लोग अपने आ, मार्केट में जाकर जो कम पैसे में बेच देते, देते हैं अगर कोई बन जाए और फिर इससे लोगों के बीच में ये चीजें आ जाए जी सर आ, मैं इसलिए <laughs> न तो चांदी जरूरी है जी। नहीं सोना जरूरी है न तो चांदी जरूरी है नहीं सोना जरूरी है निभाना है अगर रिश्ता तो कुछ खोना जरूरी है क्या बात है उठाए बोझ दिल में डोलते रहना नहीं अच्छा उठाए बोझ दिल में डोलते रहना नहीं अच्छा किसी कांधे पे सर रख कर कभी रोना जरूरी है क्या बात है और देखिये शेर फलों को तोड़ना खाना किसे अच्छा नहीं लगता फलों को तोड़ना खाना किसे अच्छा नहीं लगता मगर फलदार बीजों का भी तो बोना ज़रूरी है फलों को तोड़ना खाना किसे अच्छा नहीं लगता मगर फलदार बीजों का भी तो बोना ज़रूरी है मज़ा आता नहीं आराम के जीवन को जीने में मज़ा आता नहीं आराम के जीवन को जीने में कभी तो हादसों से रूबरू होना जरूरी है और और शेर देखिए बड़ा सा महल हो अपना बड़ा सा हो महल अपना कि छोटी झोपड़ी यारों बड़ा सा हो महल अपना कि छोटी झोपड़ी यारों जहाँ भी नींद आ जाए कोई कोना जरूरी है और दिखेगा तो नहीं ईश्वर जब मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में बैठा हूँ तो ईश्वर की बात कर रहा हूँ दिखेगा भीज़े। भीज़े। तो नहीं ईश्वर मगर ये बात तय मानो वहाँ मौजूद होगा वो जहाँ होना जरूरी है क्या बात है दिखेगा तो नहीं ईश्वर मगर ये बात तय मानो वहा हो मौजूद होगा वो जहाँ होना जरूरी है और आखिरी चेर देखिये उतरना पार जोगेश्वर बखूबी जानता तो है उतरना पार जोगेश्वर बखूबी जानता तो है तुम्हारा हाथ लेकिन हाथ में होना जरूरी है न तो चांदी जरूरी है नहीं सोना जरूरी है निभाना है अगर रिश्ता तो कुछ खोना जरूरी है क्या बात? तो इस तरह से गज़ल के माध्यम से भी मैं छोटी छोटी बातें अपने श्रोताओं पाठकों तक संदेश कर दीजिए पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जी और अपने आप को भी उसमें से संदेश देने की कोशिश करता हूं। <laughs> गजलें मेरा बहुत बड़ा सहारा है जी जब गर्दिश का दौर संकट मेरे पे भी आते हैं आए हैं हुँ, हुँ। और जीवन में सबके ऊपर आते हैं और आने भी चाहिए सही बात है आएंगे तब तो, तो हम लोग मेरे को हमेशा हौसला दिया है चलिए बहुत ही अच्छा गज़ल आपने सुनाया आशा अच्छा करता हूँ कहीं ना कहीं ये ग़ल आपको मोटिवेशन दिया होगा प्रेरणा दिया होगा क्योंकि सब चीज़ें हमें चाहिए लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो हमें ही करना पड़ेगा अगर हम लोग मेहनत नहीं करते हैं और फल खाने की इच्छा रखते हैं ये तो संभव नहीं है कुदरत के नियम के अनुसार हमें पहले मेहनत करना है बाद में फल की इच्छा करना है तो इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए ये गज़ल थी जो शायद आपके दिल तक पहुंची हो तो ज़रूर इसे नोट करें और ऐसा कुछ करिए जो आपके द्वारा आपके माध्यम से काफ़ी लोगों का जीवन बन जाए और आपका भी जीवन उसमें संवर जाए तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग जोगेश्वर गर्ग जी से बातें करेंगे और उनका जो एक नया तरीका है राजस्थानी स्टाइल में बातें करने का उनका एक राजस्थानी भाषा में बोलने का राजस्थानी भाषा की उन्होंने जो काम किया है वो सारी बातें सुनेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनाए हैं 90.4 एफएम सुनते रहो, रहो। खरी, खरी, रे खरी, खरी, सुना दी, खरी, रे दूड़ा दी करी रे सैया करी खरी रे इसको ने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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और काफ़ी सुंदर बातें आप सुन रहे हैं और आशा करता हूं कहीं ना कहीं आपको कविता के माध्यम से और बातों के माध्यम से एक मोटिवेशन अगर मिल रहा है तो ज़रूर हमें अच्छा लगेगा और आप उस मोटिवेशन को अपने जीवन में अप्लाई करें और दूसरों तक वो बातें ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हमें आ, लोगों तक पहुँचने में लोगों का जीवन बनाने में जो सुख मिलता है वो आपको भी मिले तो अब बात करते हैं फिर से जोगेश्वर गर्ग जी से जो जालौर के विधायक हैं हमारे साथ हैं और 60 प्लस रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह रहे हैं <laughs> तो मैं चाहूँगा कि अब राजस्थानी भाषा के बारे में उनकी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें हम राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थानी भाषा के बारे में बात करना हमको चाहिए <laughs> और मैं थोड़ी सी एक इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा जी युवाओं लोग को लोगों को ध्यान रहे इसके लिए जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश के नेताओं ने बहुत सारी बातें सोची स्वतंत्र भारत में क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस बारे में जब भाषा की बात आई तो सबने मिलकर ये सोचा कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने ये बहुत ज़रूरी है तो सबके चिंतन मंथन के बाद ये फार्मूला तय हुआ कि देश के जितने उसमें स्टेट थे राज्य थे उन राज्यों में से 50 प्रतिशत राज्य कम से कम 50 प्रतिशत राज्य यदि अपने आप को हिंदी भाषी घोषित करे नहीं, नहीं। तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है वरना नहीं।, नहीं तो उसमें उत्तर भारत के राज्यों ने अपने आप को हिंदी भाषी घोषित किया लेकिन वो संख्या पर्याप्त तो नहीं थी नहीं। कम पड़ रही थी तो उस संख्या को पूरा करने के लिए राज पुरुषोत्तम दास टंडन जो देश के बड़े नेता हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं बहुत विद्वान भी हुए हैं लेखक हुए हैं वो राजस्थान आए थे और उस समय के हमारे राजस्थान के जो कर्ता दर्ता थे उसमें उस तक कभी चुनाव तो हुए नहीं थे तो राज प्रमुख थे और मुख्यमंत्री थे उनसे मिले और उनसे निवेदन किया कि राजस्थान को आप हिन्दी भाषी राज्य घोषित करिए उस समय वस्तुस्थित यह है कि पूरे राजस्थान के एक प्रतिशत आबादी मुश्किल से हिंदी जानती होंगी उससे एक डेढ़ प्रतिशत मुश्किल से लेकिन अब हिंदी के अस्तित्व का प्रश्न था तो एक बड़े हित को ध्यान में रखते हुए हम तो पन्ना दह के वंशज हैं राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को हमने मरवा दिया तो उस परम्परा को निभाते हुए तत्कालीन मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया बिना जनता से पूछे हुँ हुँ। प्रस्ताव पास किया कि राजस्थान हिंदी भाषी राज्य है और उस आधार पे एक राज्य की गिनती बढ़ गई उस आधार पे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित हुई हमें गर्व है इस बात में कि हमारे बलिदान के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हुई लेकिन उस समय हमारे नेताओं ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा था कि हम आपके कहने से और हिंदी के हित में प्रस्ताव तो पास कर रहे हैं लेकिन राजस्थानी का क्या होगा तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि समय आने दीजिए राजस्थानी को एक अप, अपना सम्मानजनक स्थान मिलेगा दुर्भाग्य से सत्तर साल हो गए वो समय अभी तक नहीं आया नहीं। नहीं। नहीं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें विभिन्न भाषाएं शामिल है जिनको संविधान से मान्यता प्राप्त हुई है संसद में उनके लिए प्रस्ताव पास हुए बिल पास हुए हैं उनमें राजस्थानी नहीं है आज की तारीख़ में कम से कम आठ से दस करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में दैनंदिन जीवन में राजस्थानी बोलते हैं चाहे वो विदेश में रह रहे हैं तो भी लक्ष्मी मित्तल जैसे खरबपति जो हैं है, वो भी जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं या अपने गाँव आते हैं तो राजस्थानी भाषा में बात करते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में राजस्थानी बोलने वाले लोग हैं और राजस्थानी का साहित्य भी भरपूर है पुरानी भाषा है राजधानी और जितनी पुरानी गुजराती है उतनी पुरानी राजस्थानी भी है दोनों बहने हैं एक ही मरुभाषा से दोनों अलग अलग हुई हैं और हमारा साहित्य पूरा है हमारा व्याकरण पूरा है सब कुछ होते हुए भी एक संवैधानिक मान्यता को हमारी भाषा तरस रही है सरकारें आई गई पर वो वो काम नहीं हो रहा है वो होना चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए जितना जल्दी हो सके होना चाहिए और ऐसी ऐसी भाषाओं को भी हमने मान्यता दे दी जिनका कोई स्टेट नहीं है सिंधी भाषा बोलने वाला भारत में कोई प्रांत नहीं है लेकिन उसको मान्यता है मुझे उस पर ऐतराज़ नहीं है पर उदाहरण दे रहा हूँ नेपाली भाषा को हमारे यहाँ मान्यता है जो नेपाल की भाषा है पर हमको हमारे संविधान ने उसको भी एक भाषा के रूप में मान्यता दे रखा है दर्जा दे रखा है राजस्थानी के साथ ये अन्याय हुआ है और मैं Uh, मधुबन रेडियो uh, के माध्यम से, से मांग करूंगा <laughs> कि uh, सरकार जो भी है राज्य सरकार भी और uh, केंद्र सरकार भी हमारी इस पीड़ा को समझे और राजस्थानी भाषा को मान्यता दे और इस मांग के साथ मैं एक राजस्थानी में गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा जी स्वागत और मैं समझता हूं अच्छा लगेगा श्रोताओं को एक मारवाड़ी में कहावत है राजस्थानी में राजस्थानी की जो कई सारी बोलियां हैं जैसे मारवाड़ी भी है ढूंढाड़ी भी है मेवाड़ी भी है मेवाती भी है बहत्तर बोलियां हैं राजधानी में और बहत्तर बोलियां बहुत कम भाषाओं की होती है ये भाषा की समृद्धता के निशानी है तो मारवाड़ी में क्या होता है कि बाढ़ ही खेत को खाती है बाढ़ खेत ने बाढ़ होती है खेत की रक्षा के लिए लेकिन कई बार ये देखने को आता है गद्दार लोग होते हैं जो अपने घर को नुकसान पहुंचाते हैं तो बाढ़ खेत को खाती है ये कहावत बहुत मशहूर है राजस्थान में इसको मैंने आधार बना के एक गीतर लिखा कि बाढ़ यदि खेत को खाना चाहेगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा वो एक चैलेंज मैंने स्वीकार किया है उस गीत के माध्यम से और मैं चाहता हूं कि युवा उस भावना को समझे ये मेरा गीत नहीं है हर युवा का गीत है आपकी भावनाओं में प्रकट कर रहा हूँ एक युवा को कैसा होना चाहिए जैसा मजबूत इरादों का होना चाहिए वो इस गीत के माध्यम से मैंने पेश किया है और इसको मैं सुर में सुनाऊँगा स्वागत है <coughs> बाढ़ भरोसे मत भूले खेता ने खावन ऐ ऐाड़ भरोसे मत भूले खेता ने खावण नी दूला मैं उभो ऊबोहूँ आते वड़ने, ने अंधारो आवण नी दूला ऐ बाड़ भरोसे मत भूले मैं वारिस हूँ उन रुतबे जो माथा मोल कमायो। लोहिरी बढ़ती बूंदू मा टी रो कर्ज चुकायो माथो जावे तो जाय भला माथो जावे तो जाय भला मर जादा जावन नी दूला मैं उभो हूँ आते वड़ने अंधारो आवण नींदूला ऐ बाड़ भरोसे मत भूले मैं सावन यर फागण रे मिस नित नित गीतला गाया है परदेशा में पण प्रीत तना संदेशा घना पुगाया है मैं सावन यर फागण रे मिस नित नित गीतला गाया है परदेशा में पण प्रीत तना संदेशा घना पुगाया है इन प्रेम पग्योड़ी धरती नहीं नफरत सुनावण नी दूला मैं आते वड़ नहीं अंधारो आवण नी दूला ऐ बाढ़ भरोसे मत भूले इन बागां में कोय अलड़ी ने कु कण सू देखा कुण रोके देखिए मैं फिर भले आदमियों की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ <laughs> इन बागा में कोय अलड़ी ने कु कण सू दे खाँ कुण रो चोटे चौबा चो रे मिनखा ने मुल कण सू दे कुण रोके मीठे मोराँ रे मुलक माय मीठे मोरँ रे मुलक माय घुग्गू ने गावन नी दूला मैं उभो बू आते वड़ने अंधारो आवण नी दूला ऐ बाढ़ भरोसे मत भूले और आखरी बंद देखे इसमें मैंने सीता और कृष्ण रावण और सीता और कृष्ण और कंस उनका प्रयोग किया है कुछ मैसेज देने के लिए रावण ने राड मचावण दो सीता ने राख सकेला नी रावण ने राड मचावण दो सीता ने राख सकेला नी ओ कंस करे छबड़ कितरा कान्हा ने चाख सके नी मीरा रे मिंदर डाकण न मीरा रे मिंदर डाकण ने घूघर घम का नी दूला मैं उब हूँ आते वड़े अंधा रो आवण नी दूला ऐ बाढ़ भरोसे मत भूले खेता ने खावण नी दूला मैं ऊ भो हूँ आते वड़ ने अंधा रो आवण नी दूला इस गीत के माध्यम से मैं देश के सारे युवाओं से आ, उम्मीद करता हूं कि वो देश में जो भी गलत गतिविधि हो रही होगी उसको रोकने के लिए देश की सुरक्षा के लिए देश के मान सम्मान की सुरक्षा के लिए देश की अस्मिता की सुरक्षा के लिए देश की पहचान संस्कृति की सुरक्षा के लिए बिल्कुल कटिबद्ध होकर खड़े रहेंगे मजबूती से लोहा लेने के लिए तैयार रहेंगे इस उम्मीद के साथ मैं सारे युवाओं को मधुबन रेडियो के सारे श्रोताओं को युवा श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को सुना और <laughs> मधुबन रेडियो को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे युवाओं से रूबरू होने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार जी शुक्र शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छा जो गीत है वो सुनाया और कहीं ना कहीं एक जो है प्रेम रसधारा उसमें बहती है आपके राजस्थानी का जो गीत आपने सुनाया अर्शा करता हूँ जिस मनसा को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं वो मनसा जल्दी से पूरा हो जाए और वर्तमान समय में जो सरकारें हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर राजस्थानी भाषा को इतना प्यार करते हैं राजस्थान के लोग इतने हैं और सब जगह बोलते भी हैं तो उस भाषा की जो मान्यता है वो जल्दी से जल्दी आप करें ऐसी हमारी शुभकामनाएं है मंगल कामना है और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे साथ आज जोगेश्वर गर्ग जी जुड़कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और जो भी बातें उनकी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर उसके लिए मैं चाहूँगा फिर से आपको कि आप उसके लिए मैसेज जरूर कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर और अपनी प्रतिक्रिया अपना रिस्पॉन्स अपनी भावनाएँ हमारे साथ जोड़ सकते हैं और इसी के साथ एक बार फिर से जोगेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार <laughs> नमस्कार। तो चलिए श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले संडे एक बजे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्क रा जी